शो टॉक जीवन गीत नंबर फाइव तीन दिनों के शिविर की अंतिम चर्चा है कुछ थोड़ी सी बातें जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो सके उन पर भी बात करूंगा एक तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उन सभी लोगों के लिए जिनके मन में परमात्मा को जानने की कोई भी प्यास जगी हो या परमात्मा की प्यास उसे न करे। जिनके हृदय में शांत होने की आकांक्षा पैदा हुई हो या शांति की आकांक्षा भी उतरे लगते हैं जिनके हृदय में तो आनंद को उपलब्ध करने की अभी पैदा हुई हो उन सभी के लिए कुछ बहुत आधारभूत बातें जरूरी हैं यदि उन बातों पर ध्यान न हो तो इस दिशा में आनंद की शांति की या परमात्मा की दिशा में कोई भी प्रश्न सफल नहीं हो है तो पहली बात, जिस पर से ध्यान करीब करीब ताड़ी मनुष्य जाति का उचट गया है वो है एक कांत का मूल्य धीरे धीरे मनुष्य भीड़ में समूह में खोता गया है और अकेले होने की भी कोई स्थिति है यह उसमें भूल गई है सुबह से हम हैं और जो दुनिया शुरू होती है जो काम शुरू होता है वो हमें भीड़ में ले जाते हैं दिन भर की मेहनत के बाद अगर कभी थोड़ी देर बैठने का समय मिलता है तो अखबार पढ़ते हैं रेडियो सुनते हैं और उस कारण भी एक काम संभव नहीं हो पाता अगर वक्त मिलता है मित्रों से मिलते हैं होटल सिनेमा या क्लब वहां भी हम अकेले नहीं होते जब थक जाते हैं तो रात सो जाते हैं फिर सुबह सुबह दुनिया शुरू हो जाती है अकेला होना करीब करीब हमें विस्मरण हो गया है लेकिन ये ख्याल में रहे दुनिया में जो भी श्रेष्ठतम वस्तुओं का जन्म हुआ है वे सब एकांत एक में पैदा हुए, भीड़ में नहीं और ये भी स्मरण रहे कि दुनिया में मनुष्य जाति के इतिहास में जिन लोगों ने भी सत्य को सौंदर्य को शिवत्व को जाना है उन सबने एकांत एक में जाना है भीड़ में और ये भी ख्याल में रहे भीड़ ने अब तक कोई महान कार्य नहीं किया है जो भी महान कार्य है वे व्यक्तियों व्यक्ति हैं और वे सारे महान कार्य में पैदा हुए हैं। जान के तुम्हें आश्चर्य होगा, कि भीड़ ने दुष्कर्म तो किए हैं बुरे काम तो किए हैं, हत्याएं तो की हैं, युद्ध तो किए है किए आग लगाई है लेकिन भीड़ ने किसी सुंदर कृति को किसी बहुमूल्य चित्र को किसी मूर्ति को किसी विज्ञान के अविष्कार को किसी कविता को किसी महाकाव्य को किसी जीवन के सिद्धांत को जन्म नहीं दिया है जो भी महत्वपूर्ण पैदा हुआ है वो व्यक्ति से पैदा हुआ है भीड़ से नहीं और व्यक्ति से भी तभी पैदा हुआ है जब वो एकांत एक में गया है अकेले में गया है भीड़ से थोड़ा अपने को उसने मुक्त किया है और दूर हुआ है लेकिन हम सब तो भीड़ की तरफ भागते रहते हैं अगर घड़ी भर अकेले बैठने को मिल जाए तो हम घबरा जाएंगे बेचैन हो जाएंगे चाहेंगे मित्रों के पास जाएं, अखबार पढ़ें, रेडियो सुने या किसी भांति उस अकेलेपन को खत्म करें उस अकेलेपन को नष्ट करें यह खतरनाक बात है अगर तुम्हारे जीवन में एकांत एक की घड़ियां नहीं है तुम्हारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण बात कभी भी नहीं हो सकेगी अकेले होना सीखना चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चौबीस घंटे तुम अकेले रहो जीवन का काम है उसमें भीड़ है उसमें दूसरे लोग हैं लेकिन कुछ घड़ियां तो खोज लेनी चाहिए जब तुम बिल्कुल अकेले हो जबकि कोई तुम्हारे साथ नहीं है न केवल कोई साथ नहीं है बल्कि भीतर भी किसी की स्मृति ना हो सब को विदा कर दो और बिल्कुल हो अकेले हो जाओ उस अकेलेपन में तुम्हें कुछ चीजों का साक्षात होगा उस अकेलेपन में तुम्हारे भीतर तुम क्या हो उसकी अनुभूति उसका एहसासकी उसकी होनी शुरू होगी उसका स्पर्श होना शुरू होगा और उस एकांत एक में ही उस चिंतन को जन्म मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को ऊंचा ले जा सकता है और उस एकांत एक में ही तुम्हारे भीतर उस आत्मा का जागरण होगा जो तुम्हें प्रेरणा दे सकती है गति दे सकती है और शक्ति दे सकती है इसलिए एकांत एक के कुछ खोजते रहना चाहिए लोग अगर वे शहरों से कभी उठकर छुट्टी के दिनों में बाहर जाते हैं तो वहाँ मित्रों को लेकर पहुंच जाते हैं वहां भीड़ भाड़ है वहां भी सब वही लोग हैं वही बातें हैं कभी ना कभी महीने में कुछ क्षण कुछ दिन कुछ घड़िया एकदम अकेले में बितानी जरूरी है उस अकेले में फिर अपने साथ ख्याल मत ले जाओ मित्रों के परिवार के दुश्मनों के उन सबको भी विदा कर दो बिल्कुल अकेले चले जाओ कोई घंटा तो चौबीस घंटे में बिल्कुल अकेला बिताना चाहिए क्या होगा अकेले में बिताने से अकेले में अगर तुमने सबको विदा कर दिया मन से भी बाहर से भी और तुम बिल्कुल अकेली हो गई तो क्या होगा अकेले होने में ही तुम्हे विचार होगा जीवन के बाबत कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं खो रही हूँ मैं जो कर रही हूँ वो व्यर्थ नहीं है जो मेरे जीवन में हो रहा है उसका कोई मूल्य है कोई अर्थ है या नहीं उस अकेले में ही यह चिंतन पैदा होगा कि मेरा जीवन जिस गति से जा रहा है वो उचित है क्या मेरे जीवन में कोई विकास हो रहा है इसका विश्लेषण हो सकेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल मैंने जो किया था वही आज किया है वही कल भी होगा और इसी भांति एक गोल घेरे में घूमते घूमते मैं समाप्त हो जाऊ इस सब का चिंतन पैदा होगा अपने भीतर की बुराइयां देखने की भी संभावना पैदा होगी और अगर बुराइयां दिखाई पड़ने लगे तो उनसे छूटना कठिन नहीं होता है वो मैंने सुबह तुमसे कहा तो अपनी बुराइयों का भी दर्शन होगा अगर तुम्हारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ है तो उसे कैसे विकसित करें, उसे और कैसा बड़ा करें, इसके, लिए ख्याल इसके भी ख्याल करता होंगे इसकी भी प्रेरणा मिलेगी वो तुम्हारा आत्मनिरीक्षण का क्षण हो जाएगा थोड़ी देर एकांत एक अत्यंत अनिवार्य है बिल्कुल अकेले हो जाओ अगर बाहर नहीं जा सकते हो कोई कमरे में अपने को बंद कर लो और एक घंटा आधा घंटा बिल्कुल एकांत एक में चुपचाप बैठ के बेटा वो तुम्हारे जीवन के संबंध बहुत महत्वपूर्ण घड़ी सिद्ध होंगी अखिल में तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने काम में जो समय बिताया वो तो व्यर्थ गया और तुमने एकांत में जो समय बिताया उसने तुम्हारे प्राणों को बनाने में तुम्हारे जीवन को निर्माण करने में बहुत बड़ी सहायता दी लेकिन मनुष्य जाति एकांत को भूलती जाती है और एकांत एक को भूलने के कारण ही वो प्रकृति को भी भूलती चली जाती है जो चारों तरफ हमारे प्रकृति का सौंदर्य है उससे भी हमारे संबंध चीण हो गए अभी लंदन में उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से एक, एक सर्वे किया और छोटे छोटे बच्चों से पूछा तो लंदन के महानगरी में 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खेत नहीं देखा है और 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गाय नहीं देखिए लंदन जैसे जगह में 15 लाख छोटे बच्चे ऐसे जिन्होंने गाय नहीं देखी, नहीं देखी दस लाख बच्चे ऐसे जिन्होंने ठेत नहीं देखा है इनकी जिंदगी में तो बड़ी कमी रह जाएगी इनकी जिंदगी तो बहुत अधूरी रह जाएगी मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है क्या बात है कुछ ज्यादा जरूरी बात करने होता तो मैं चुप हो जाऊ मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है उसका एक अंग है अगर हम से बिल्कुल तौर पर अलग रख लें, तो उसके जीवन में बहुत सी बातें नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी तुम कहोगे हम तो पौधों को देखते हैं चांद को देखते हैं सूरज को देखते हैं झील को देखते हैं इतना ही देखना काफी नहीं है देखने का भी मार्ग है कभी किसी वृक्ष के पास तुमने घड़ी दो घड़ी एकांत में बैठ के बिताई है कभी उस वृक्ष को प्रेम किया है कभी उस वृक्ष को प्रेम से सहलाया है कभी उसके निकट बैठकर के उससे टिक के प्रेम की कोई घड़ी अनुभव की है अगर नहीं तो तुम वृक्ष से परचित नहीं हो पाओगे कभी किसी झील की रेत पर चुपचाप घड़ी पर उसी भांति विश्राम किया है जिससे कोई अपने मां की गोद में शरत विश्राम करता है अगर नहीं किया तो तुम उस झील से उस रेत से परिचित नहीं हो पाओगे भागे हुए झील के पास जाना और सोचना कि हमने झील को देख लिया और वापिस लौटाने से झील नहीं देखी जाती इतने जल्दी इतनी शीघ्रता में भागते हुए लोग प्रकृति के दृश्यों को देखते फिरते हैं अमेरिका जैसे मुल्कों में तो वो कारो से भी नहीं उतरते कारों में बैठे-बैठे वो सारी प्रकृति का दर्शन कर लेते हैं अत्यंत आत्मीयता से उसके निकट जाना अत्यंत आत्मीयता और प्रेम से प्रकृति के निकट होना कभी तुमने किसी पशु को प्रेम किया है और अगर हम पशु को पौधों को चाव तक फैली हुई प्रकृति को प्रेम न कर सके और हमारे इससे कोई संबंध न हो तो हमारे भीतर बहुत सी रह जाएंगी बहुत से अभाव रह जाएंगे हमारे जीवन में सौंदर्य के फूल खिलने संभव नहीं हो सकेंगे तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ पहली बात तो यह है कि तुम एकांत एक में कुछ न कुछ समय बिताना शुरू करो दूसरी बात कुछ न कुछ समय प्रकृति के निकट भी बिताना बहुत जरूरी है जैसे तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें ख्याल होगा कोई बंबई से आया होगा कोई नासिक से कोई पुणे से बड़े बड़े शहरों से तो तुम्हें ख्याल होगा कि यहाँ इस दूर प्रकृति के रम्य स्थान में हम बहुत प्रकृति के करीब है लेकिन इतना होना काफी नहीं है यहाँ आ जाना काफी नहीं है यहाँ के पौधों से यहाँ के चांद से यहाँ की जमीन से यहाँ की झील से इन सबसे तुम्हारा अत्यंत प्रेम पूर्ण संबंध पैदा होना चाहिए अगर वो पैदा न हो तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं हो सकेगा एक मित्र मेरे आये हुए थे उनको मैंने यात्रा कराई लेकिन वो मुझे बताते रहे स्विटरलैंड की झीलों के संबंध में कश्मीर की झीलों के संबंध में दो घंटे तक हम वहां थे जिस झील पर हम मौजूद थे उसके बाबत न तो उन्होंने कोई बात की न उस झील के बाबत उनके मन में कोई ख्याल उठा और न उस झील को उन्होंने देखा क्योंकि उनके मन में तो स्विट्जरलैंड की झीलें घूमती रही और कश्मीर की झीलें घूमती रही जब दो घंटे के बाद हम विदा होने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जगह बड़ी अच्छी थी जहाँ आप मुझे लाए मैंने उनसे कहा ये झूठी बात आप न कहे क्योंकि आप उस जगह पर मैं आया तो था आपको लेके लेकिन आप वहां पहुंच नहीं सके आपका मन वहां एक क्षण को भी उस झील के साथ आदमी नहीं हो सका आप तो दूसरी बातें करते रहे स्विटरलैंड की कश्मीर की अगर इस झील के साथ आपका प्रेम पैदा होता तो कश्मीर भी भूल जाता स्विटरलैंड भी भूल जाता एक घंटे भर को आप मौन हो जाते और झील के साथ जीते लेकिन आप इस झील के साथ जिए नहीं और मैंने उनसे कहा मैं भी समझ गया कि जब आप स्विटरलैंड में रहे होंगे तो वहां की झीलों के साथ भी आप जिए नहीं होंगे वहां भी आप सोचते रहे होंगे दूसरी बातें अगर तुम प्रकृति के पास जाना है तो सारी बातों को छोड़ दो और उतनी देर के लिए उस प्रकृति के साथ एक हो जाओ अगर एक फूल को प्रेम करना है तो और सब ख्याल छोड़ दो एक फूल के पास 10-5 मिनट बैठो सब भूल जाओ अकेले फूल को रह जाने दो अगर तुम्हारे मन में सारे ख्याल चले जाए और बाहर सिर्फ फूल रह जाए तो थोड़ी देर में तुम पाओगी कि फूल ही जैसी कोई सुंदर चीज तुम्हारे भीतर भी मौजूद हो गई है अगर तुम्हारे मन से सारे विचार चले जाएं और तुम झील के किनारे घड़ी भर बैठी रह जाओ तो थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे भीतर भी झील जैसी किसी शांत चीज ने जन्म ले लिया है अगर तुम घड़ी भर को मौन जमीन पर लेट जाओ और चांद को देखते रहो और कोई ख्याल तुम्हारे मन में ना आए कोई विचार तुम्हारे मन में ना आए थोड़ी देर में चांद जैसी सुंदर चीज का तुम्हारे हृदय में भी कोई अंकन हो जाएगा हम जो देखते हैं वैसे ही हो जाते हैं हम जो सुनते हैं वैसे ही हो जाते हैं अगर हम पूरे प्राण से किसी चीज के साथ आत्मीय हो जाएं तो हमारे भीतर भी वैसे ही घटना घटनी शुरू हो जाती है एडल हिटलर का तुमने तो नाम सुना होगा हिटलर जब हुकूमत में आया तो उसने क्या किया उसने सारे अस्पतालों में सारे स्कूलों में खेल खिलौने बदलवा दिए छोटा सा बच्चा पैदा होगा तो उसके झूले के ऊपर वो घुनगुना लटकाता था या गुड्डी नहीं लटकाता था उसके झूले के ऊपर तोप लटकाता था या बंदूक लटकाता था सारे मुल्क में बच्चों से झूले के ऊपर छोटी सी तो झूलती रहे तुम कहोगे क्या पागलपन था लेकिन इसमें अर्थ था अगर छोटा सा बच्चा बचपन से ही तो देखे बंदूक को देखे तो उसकी छाप उसके मन पर पड़नी उसके मन में उसके गहरे स्थान बन जाते हैं। वो उस प्रवृत्ति में लीन हो जाता है। अगर छोटा सा ही बच्चा चांद को देखे फूल को देखे तो उसके मन में दूसरी छाप बनती उसके जीवन में दूसरे प्रभाव बनते हैं, उसके जीवन के संस्कार भिन्न होते उसका जीवन दूसरा हो जाएगा बहुत छोटेपन में पड़े हुए प्रभाव भी जीवन पर हाथ सांस देते हैं नेपोलियन का तुमने नाम सुना होगा वो जब छह महीने का था झूले में लेटा हुआ था जंगली बिलाव आया जंगली बिल्ली आई उसके छाती पर पंजा रखकर खड़ी हो गई वो छह महीने था डर गया बात तो खत्म हो गई नौकरानी के भगा दिया कोई चोट नहीं पहुंची कोई घाव नहीं लग गया छह महीने का बच्चा था कोई बड़ी बात भी नहीं थी लेकिन तुम हैरान हो जाओगी नपोलियन जिंदगी भर बिल्ली से डरता जीवन भर इतना बहादुर आदमी था कि अगर सिर उसके सामने आ जाए तो वो छाती से छाती लगा के लड़ सकता था इतना बहादुर आदमी था कि न तोपों से ढला सकती थी न मृत्यु से डरा सकती थी उससे बहादुर आदमी जमीन पर कम हुए लेकिन बिल्ली देख कर उसके प्राण कब जाते और जिस युद्ध में वो हारा जिस लड़ाई में पहली दफा वो हारा उसमें भी एक अजीब घटना घटी थी नेल्सन सन जिससे वो हारा वो पचास साठ बिल्लियां अपनी फौज के सामने बांध के ले गया उसको ये पता चल गया था कि बिल्ली से घबरा जाता है और जब नेपोलियन ने बिल्लियां ने देखी फौज के सामने उसने अपने मित्रों से कहा कि आज जीतना बहुत मुश्किल है मेरे मेरे प्राण छूट गए हाथ लगे। ने यह पता लगा लिया कि वो बिल्ली से डरता है बिल्लियां बांध के ले और ये संभावना है कि बिल्लियों की वजह से वो हारा छोटे से बचपन में बिल्ली के साथ घबराहट का जो प्रभाव पड़ा वो जीवन भर उसको प्रभावित किया तो हमारे जीवन में चौबीस घंटे प्रभाव पड़ रहे हैं हम चाहें या ना चाहें हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है अगर गलत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते जाएं तो बहुत स्वाभाविक है हाँ है कि कि हमारा जीवन नष्ट हो जाए हमारे हाथ में हम सुंदर और शुभ प्रभाव अपने प्राणों के भीतर ले जाएं सबसे ज्यादा सौंदर्य के प्रभाव प्रकृति के निकट उपलब्ध होते हैं और मुफ्त उपलब्ध होते हैं उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना होता चांद सबके ऊपर रोज उगता है लेकिन बहुत कम समझदार हैं जो चांद की सौंदर्य को अपने भीतर ले जाते हो लाखों लोग हैं कौन आकाश को देखता है लाखों लोग हैं कौन आंखों पर उठाता है और तारों से भरे आकाश को देखता है लाखों लोग रोज रुपया खर्च करके नाटक देख सकते हैं सिनेमा देख सकते हैं लेकिन प्रकृति का अद्भुत विस्तीर्ण आकाश ऊपर है उसे देखने को कोई भी नहीं चारों तरफ बहुत सौंदर्य है अगर आंख थोड़ी खुली हो हृदय थोड़ा सजग हो बुद्धि थोड़ी सतेज हो तो जीवन में अद्भुत प्रभाव अपने भीतर इकट्ठे किए जा सकते हैं और तुम क्या इकट्ठा करोगी ये तुम्हारे हाथ में है यहाँ कांटे भी हैं और फूल भी हैं क्या तुम इकट्ठा करोगी तुम्हारे हाथ में है और अगर तुम कांटे इकट्ठे करोगी तो इस बात के ख्याल मत रहना की तुम्हारी आत्मा फूल जैसी सुंदर और आनंद को उपलब्ध हो जाए कांटे तुम इकट्ठा करोगी तो कांटे जैसे ही आत्मा निर्मित होगी तो चारों तरफ से हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं अपने भीतर इसकी सदा स्मृति इस होनी चाहिए इसका बोध होना चाहिए, और मैंने कहा प्रकृति के निकट ही जीवन का जो श्रेष्ठतम है उसके प्रभाव हमारे पास आने शुरू होते हैं इसलिए प्रकृति के निकट जाओ मनुष्य से अपनी निकटता थोड़ी कम करो और प्रकृति से अपनी निकटता थोड़ी बढ़ाओ क्योंकि मनुष्य के पास रह के बहुत कम संभव है कि तुम्हारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ मिल जाए लेकिन प्रकृति के निकट तुम्हारे जीवन में बहुत श्रेष्ठ का जन्म हो सकता है मनुष्य के निकट बहुत संभावना है कि तुम गलत ही सीखो भीड़ में तुम गलत ही सीखो और अगर तुम्हें थोड़ी समझोगी तो तुमने हमेशा पाया होगा कि जब भी तुम भीड़ भी से वापिस लौटोगी तो तुम कुछ खो के वापिस लौटोगे और जब भी तुम एकांत एक में प्रकृति के निकट रह कुछ देर बाद लौटोगी तुम कुछ पाकर लौटोगे मनुष्य के पास खोया जा सकता है प्रकृति के पास पाया जा सकता है क्योंकि प्रकृति मनुष्य से बहुत बड़ी है प्रकृति परमात्मा का बहुत प्रखर रूप है प्रकृति परमात्मा का बहुत दृश्य रूप है मंदिर में जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है परमात्मा की खोज के लिए क्योंकि मंदिर मनुष्य का बनाया हुआ है इसलिए मंदिर में मनुष्य के झगड़े लगे हुए हैं अगर हिंदू के मंदिर में जाओ मुसलमान के मंदिर में जाओ उन दोनों में झगड़ा है मस्जिद के लोग मंदिर को जला देते हैं मंदिर को मानने वाले मस्जिद को तोड़ देते हैं ये सब पागलपन वहां है क्योंकि वो मनुष्य के बनाए हुए हैं लेकिन चांद न तो हिंदू है और ना मुसलमान है झील की शांति न तो ईसाई है और न पारसी है और एक दक्ष में खिले हुए फूल न तो जैन है और न हिंदू है वहाँ परमात्मा है वहां, वहां मनुष्य की कोई कृति नहीं है मनुष्य की कृति से और मनुष्य थोड़ा दूर हटना बहुत जरूरी है ये मैं नहीं कहता हूँ कि कोई बिल्कुल दूर हट जाए मैं ये कहता हूँ कि 24 घंटे के क्षणों में जो भी क्षण मिले और तुम्हें मौका मिले तो प्रकृति को अपने भीतर आने दो और तुम प्रकृति में डूबो तो तुम्हारे जीवन में बहुत गहरी शांति की बहुत गहरी आनंद की संभावनाएं स्पष्ट हो सकेंगी दो बातें मैंने कही एकांत एक खोजो और प्रकृति का सान्निध्य प्रकृति का सत्संग खोजो इन दो बातों को अगर स्मरण रखा तो फिर मैंने तुम्हें जो ध्यान के लिए कहा है और कुछ सरलता और दूसरी बातों के संबंध में तुम्हें कहा है उनका भी सहारा लिया तो कुछ हो सकता है कुछ निश्चित हो सकता है ये दो तो सूत्र हैं, थोड़ा मनुष्य से दूर हटने के लिए और अपने भीतर जाने के लिए क्या हो हम एकांत एक में भी चले गए और हमने प्रकृति के करीब भी गए तो क्या होगा क्या इतना ही काफी है या कि हमें अपने भीतर जाने के लिए कुछ और बातें भी चाहिए कठिन है।, है इसलिए रहा चर्चा में उसे कहूंगा वो थोड़ा सा कठिन है लेकिन इतना कठिन नहीं की कोई भी ना कर सके इतना कठिन भी नहीं की बच्चे उसे न कर सके लेकिन समझ अगर ठीक से हो जाए तो वो भी किया जा सकता है स्वयं के भीतर जाने के लिए एक तरह का साक्षी भाव एक तरह की तथस्थ भाव पैदा करना जरूरी होता है उसे मैं समझाऊंगा तो मैं समझ में आ जाएगा साक्षी भाव का क्या अर्थ होता है जीवन में दो तरह के काम होते हैं अगर तुम किसी खेल को देखने जाओ कुछ लोग खेल रहे हो तो जो लोग खेल रहे हैं वो तो खेल के भीतर सम्मिलित है लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो केवल साक्षी है वो केवल देखने वाले हैं दर्शक हैं खेलने वाले और देखने वाले में फर्क है खेलने वाला तल्लीन हो रहा है खेलने वाले को अगर हार जाएगा तो दुख होगा अगर जीत जाएगा तो खुशी होगी लेकिन देखने वाले को इससे बहुत प्रयोजन नहीं है कौन हारता है कौन जीतता है इससे उसे बहुत प्रयोजन नहीं है उससे देखने का ही मजा है वो चुपचाप देख रहा है जीवन में हम चौबीस घंटे खिलाड़ी होते हैं खेलते रहते हैं और दर्शक हम कभी भी नहीं होते जीवन में 24 घंटे हमें एक ही भाव काम करता है खेलने वाले का भाव 24 घंटे खेलते रहते हैं सुख उठाते हैं हारते हैं जीतते हैं सफल होते हैं असफल होते हैं ध्यान रहे सिर्फ खिलाड़ी होना काफी नहीं है दिन के कुछ समय में हमें दर्शक भी हो जाना चाहिए अपना भी दर्शक हो जाना चाहिए एक आधा घंटे के लिए पंद्रह मिनट के लिए खिलाड़ी मत रह जाओ दर्शक हो जाओ खुद के दर्शक खुद को भी ऐसे देखने लोगो जैसे हम किसी दूसरे को देख रहे हों, उस बहुत अद्भुत क्रांति होगी कभी चाहे तुमने प्रयोग न किया हो खुद के दर्शक होने का लेकिन ऐसे करो ये प्रयोग अद्भुत फल लाता है खुद के दर्शक होने का मतलब यह है जैसे हम दूसरे को देखते हैं उस भांति थोड़ी देर को अपने को देखो दूर हो जाओ सारा लगाओ छोड़ लो ख्याल भूल जाए कि ये मैं हूं और इस भांति देखने लोगो जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो जैसे समझो तुम कोई फिल्म देखने जाओ तो वहां भी दर्शक नहीं रह जाती हो वहां भी तुम तल निंदा आ जाती हो वहां भी तुम एक हो जाती हो अगर फिल्म में किस किसी पात्र को दुख आ रहा है कोई पीड़ा आ रही तुम्हारे भी आंसू बहने लगते हैं उसका, मतलब उसका मतलब यह हुआ की तुम दर्शक नहीं रही तुम भी उस फिल्म का हिस्सा हो गई रोना गाना तुमने शुरू कर दिया मतलब हम तो नाटक में भी दर्शक नहीं रह जाते बंगाल में बहुत बड़े आदमी हुए विद्या था तुमने नाम भी सुना होगा वो एक नाटक देखने गए उस नाटक में एक पात्र है जो एक स्त्री को बहुत बुरी तरह परेशान कर रहा है उसके पीछे लगा हुआ है उसे हैरान कर रहा है उसे दुख दे रहा है में विद्या सागर सामने बैठे बैठे देख रहे थे उनको इतना गुस्सा आ गया तो वो ये भूल गए कि ये नाटक है उन्होंने निकाला जूता और उस पात्र को उठा मार दिया जूता निकाल के उसको मार दिया बहुत जोर से वो ये भूल गए कि वो नाटक देख रहे हैं उनको धीरे धीरे यही ख्याल हो गया कि आदमी शतान है बदमाश है और इससे वो परेशान कर रहा है लेकिन वो अभिनेता जो था मेरे जीवन मेंगर जैसे आदमी को भी मेरा नाटक इतना सच मालूम पड़ा कि वो जूता मार सके इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है मेरा अभिनय सफल हो गया विद्यासागर तो बहुत संकोच में हुए बड़े दुखी हुए लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं भूल ही गया था कि वो नाटक था तो नाटक में भी हम भूल जाते हैं कि वो नाटक है विद्यासागर जैसे समझदार आदमी भी भूल जाते हैं इससे ठीक उल्टा करने की जरूरत है जैसे नाटक में भूल जाते हैं कि नाटक है और जीवन लगने लगता है ऐसा ही कभी दिन में कभी दो दिन में घड़ी आधा घड़ी को जीवन को भी ऐसे देखना चाहिए जैसे वो नाटक है उल्टा अभी तो हम नाटक को भी जीवन मान के उपद्रव में पड़ जाते हैं कभी ऐसा मौका निकालना चाहिए जीवन को भी ऐसे देखना चाहिए वो नाटक है। और केवल देखने वाला। उसके बहुत अद्भुत परिणाम होंगे उसके बड़े अद्भुत परिणाम होंगे जब कोई व्यक्ति अपने को दूर से खड़े होकर देखता है तो उसके जीवन में बहुत समझ बहुत अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू होती किसी ने अपमान किया अगर तुम इसे नाटक की तरह देख सको तो तुम्हें हंसी आएगी क्रोध नहीं आएगा दुख नहीं आएगा किसी ने तुम्हें गालियां दी अगर तुम तथस्थ खड़े होकर देख सको दूर खड़े होकर देख सको तो तुम्हें ऐसा लगेगा कोई किसी को गाली दे रहा हो मैं केवल देख रहा हूं तब तो तुम्हारे मन में पीड़ा के तीर नहीं चुभेंगे घाव नहीं लगेंगे और अगर पूरे जीवन में कोई धीरे धीरे अच्छी हो जाए और अपने जीवन की लीला को नाटक की तरह देखने लगे उसके जीवन से तो दुख और चिंताएं विलीन हो जाएंगी बुद्ध एक गांव के पास से एक बार निकले कुछ लोग आए और उन्होंने बहुत गालियां दी। बहुत अपसब्द कहे, बहुत अपमान किया जब वे गालियां दे चुके तो बुद्ध ने कहा अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं मुझे दूसरे गाँव जल्दी पहुंचना है वो तो सारे लोग हैरान हुए और उन्होंने कहा हमने कोई बातें तो नहीं की हम तो सीधी सीधी गालियां दिए उसमें भी कोई छिपावट नहीं बात बिल्कुल सीधी थी हमने सीधी सीधी गालियां दी है फिर भी आप कोई दुखी नहीं मालूम होते और क्या हमारी गालियों का कोई उत्तर नहीं देंगे हमने जो तरह अपमान किया है इसके बदले में कुछ कहेंगे नहीं बुद्ध ने कहा अगर तुम दस साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हारा गालियों के उत्तर गालियों से देता अगर तुम दस साल पहले आए होते तो तुम्हारे अपमान ने मुझे दुख पहुंचाया होता लेकिन इधर दस साल से तुम्हें जो भी होता है उसको देखने वाला रह गया हूं और अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैंने पिछले गांव में भी किया उन्होंने पूछा क्या किया बुद्ध ने कहा पिछले गांव में कुछ लोग आए थे फूल फल लेकर मिठाइया लेकर मुझे बैठ करने। मैंने उनसे कहा मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए तुम क्षमा करो वो उन थालियों को वापस ले गए मिठाइया फल वो वापिस ले गए अब तुम गालियां लेकर आए हो और मैं तुमसे कहता हूँ की मैं लेने में असमर्थ हूँ और तुम क्या करोगे इन गालियों को सिवाय वापिस ले जाने के कोई उपाय नहीं और उन्होंने तो फल और मेवे अपने बच्चों को बांट दिए होंगे तुम इन गालियों को किन को बांटोगे क्योंकि मैं लेने से इनकार करता हूँ पुत्र ने कहा मैं लेने से इंकार करता हूँ तुम गालियां दे सकते हो लेकिन अगर मैं न लूंगा तो फिर क्या होगा और मैं इसलिए लेने से इंकार करता हूँ कि जब से मैं जाग गया और दर्शक हो गया तब से जो जरूरी होता है उपयोगी होता है वही लेता हूँ जो उपयोगी नहीं है वो नहीं लेता तो मुझे क्षमा करो बुद्ध ने कहा कि मैंने तुम्हें पीड़ा दी कि तुम्हें गाली देने का श्रम करना पड़ा और अब एक पीड़ा और दे रहा हूं कि गालियों को वापस ले जाने का श्रम भी करना पड़ेगा जो व्यक्ति जीवन में थोड़ा दर्शक हो जाता है तथस्ट जरा दूर खड़ा होकर अपने को देखने लगता है उसके जीवन में व्यर्थ छूटने लगता है अपने आप छूटने लगता उसे छोड़ना नहीं पड़ता तो खुद के दर्शक बनना सीखना चाहिए जैसे जैसे तुम खुद के दर्शक बनोगी वैसे वैसे तुम्हारे भीतर गति होगी तुम्हारे भीतर गहराई बढ़ेगी तुम्हारे भीतर नई नई गहराइयां खुलेंगी और तुम्हारे जीवन में जो छुद्र बहुत प्रभावित करता है छोटी छोटी बातें छू जाती हैं छोटी छोटी बातें प्राणों को छेद देती हैं छोटी छोटी बातें दुख लाती हैं चिंता लाती है वे तुम्हें दुख देने में असमर्थ हो जाएंगी और अगर जीवन के दुख हमें न छुए अगर जीवन की पीड़ाएं हमारे भीतर न जाए अगर चिंताएं हमारे हृदय में घर न बनाए तो क्या होगा तो अद्भुत होगा तब तुम्हारे भीतर एक मुक्ति फलित होगी एक फ्रीडम होगी चारों तरफ से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे मुक्त होता जाएगा शांत होता जाएगा आनंदित होता जाएगा प्रेम से भरता जाएगा करुणा से भरता जाएगा मौन से भरता जाएगा और इन्ही सारी भूमिकाओं के बीच ध्यान भी सफल हो सकता है इन्हीं सारी भूमिकाओं के बीच भी बीच ही परमात्मा का कोई अनुभव उपलब्ध हो सकता है कोई ऐसी आसान बात नहीं है परमात्मा को पा लेना कि कोई बैठ गया और राम राम जपने लगा उसे परमात्मा मिल जाए ये सब बच्चों जैसी बातें हैं या कोई आदमी माला फेर ले और परमात्मा मिल जाए परमात्मा को पाने के लिए पूरा जीवन बदलना जरूरी है पूरे जीवन की भूमिका बदलनी जरूरी है जीवन में सरलता हो जीवन में साक्षी भाव हो जीवन में एकांत हो जीवन में मौन हो निर्विचार ध्यान हो जब ये सारी भूमिका जीवन की बदलती है तो ही कोई परमात्मा को उपलब्ध होता है ऐसा कोई माला फेरने से या कोई राम राम जपने से या गीता की पुथी को रोज टेकने से या किसी मूर्ति के सामने चंदन लगा के बैठ के कोई भजन करने से कोई परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता ये सब तो बहुत बच्चों जैसी बातें हैं इनके बुलावे में जो पड़ जाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है परमात्मा को पाने के लिए तो पूरे जीवन को बदलना होगा परमात्मा को पाने के लिए तो पूरे जीवन की धारा को बिल्कुल नया करना होगा परमात्मा को पाने के लिए तो जीवन को एक दर्पण की भांति स्वच्छ और पवित्र बनाना होगा मैंने पहले दिन आया था तो तुमसे कहा था कि तुम्हें एक दर्पण भेंट करना चाहता हूं वो इसी सब बातों का दर्पण था अगर तुम इन सारी बातों का उपयोग करो तो निश्चित तुम्हारा मन एक मिर की तरह एक दर्पण की तरह पवित्र हो सकता है और दर्पण में जिसके दर्शन होंगे वही परमात्मा है वही प्रभु है और उसे जो पा लेता है वही धन्य हो जाता है और उसे जो नहीं पाता वो कुछ भी पाले तो भी उसके पाये हुए का कोई भी मूल्य नहीं तो तुम्हारा जीवन हो है मेरी इन सारी बातों को तीन दिन तुमने बहुत प्रेम शांति से सुना है समझने की कोशिश भी की होगी उन पर और विचार करना जो मैंने कहा है उसको थोड़ा प्रयोग करके देखना हो सकता है कोई बात तुम्हारे काम की हो जाए कोई बात तुम्हारे जीवन में आधार बन जाए कोई बात हो सकता है तुम्हारे तुम्हारे जीवन जीवन को बदलने का बिंदु हो जाए और तुम्हारे जीवन में कुछ हो सके परमात्मा तुम्हे सबको जीवन में धीरे धीरे अपने निकट बुलाए अपने प्रकाश से भर दे अपने प्रेम से भर दे इसकी अंत में कामना करता हूं अब हम आज के अंतिम ध्यान के लिए बैठेंगे